पर ब्रह्मा परमेश्वर सबके अंदर अंतर्यामी रूप से विराजमान उन्हीं के सत्य से सारे इंद्रिया अपने अपने कार्य में प्रवृत्त हो रहे उनके ही असीम कृपा से हम लोग ऋग्वेदी या उपनिषद के जो प्रथमाध्याय के जो तीसरा खंड है इसको लेके विचार कर रहे हैं तो यहां जो तृति माता है जिज्ञासु साधक को वो जो तत्व है उसको समझाने के लिए प्रयास कर रहे सबसे पहले सृष्टि को बता दिया लोक है लोकपाला दी सब कुछ होने पर भी उसमें अभी तक ये जो वेष्ट शरीर है उसमें कोई अभी अभिमान करने वाला उसका मालिक है ही नहीं तो उन्होंने विचार किया तो इसलिए यहां श्रुति बता रहे सा एक क्षता एक बार नहीं तीन बार बता रहे श्रुति उसने एक क्षण किया पहले क्या विचार किया कतम नो इदम मद्रितेश मेरे बिना ये जो बना है मकान अर्थात मेरे बिना ये कार्यकरण संगात पिंड इदम शब्द से लेना विशेष रूप से ये कार्य और करणों से सुसज्जित देहा क्योंकि जो भी संगात होता है संगात का मतलब मिलाकर के जो बनाया जाता है वो अपने के लिए नहीं होता ये निश्चय है जैसा उदाहरण के लिए इतना बड़ा प्रेमपुरी सत्संग भवन है ये जो सबसे सुसज्जित है कुर्सी है टेबल है सब कुछ है ये जो सत्संग भवन सत्संग भवन के लिए नहीं ये जो सुसज्जित है संगात है ये किसी अन्य के लिए जैसे कोई कमरे में आप खटिया लगाते हैं और उसके ऊपर गद्दा है बिस्तरा है थकिया है सब लगाते हैं ये जो संगात है खटिया के लिए नहीं खटिया के ऊपर सोने वाला कोई मालिक है उसके उसके लिए होता है वैसे ही उस परमात्मा ने ये शरीर इंद्रिया अभिमानी देवता सब कुछ बना दिया ये किसके लिए बना दिया शरीर के लिए शरीर नहीं इंद्रिय के लिए इंद्रिय की कोई आवश्यकता नहीं उनका उपभोग करने वाला कोई ना कोई है इसलिए उन्होंने विचार किया मेरे बिना कैसा रह सकेंगे ये प्रथम भार विचार किया दूसरा बार विचार किया स इक्षता और उसके बाद विचार करने के बाद मेरा तो उसमें रहना आवश्यकता है अन्यथा ये मकान अव्यवस्थ हो जाएगा इसलिए दोबारा विचार किया कतरेण प्रबद्ध्यता थी इनमें तो प्रवेश तो करना है मकान में जैसे कोई ग्रह प्रवेश होता है उस ग्रह में अलग अलग दरवाजा होते हैं, कुछ पीछे के दरवाजा होते हैं, कुछ किनारे भी होते हैं, कुछ सामने भी होते हैं। अभी देखिए वहां प्रवेश किससे करते पीछे के दरवाजे से नहीं करते ये विधि नहीं है तो सामने वाला जो दरवाजा है उससे ही प्रवेश करते हैं तो वैसे ही उन्होंने विचार किया ऐसा अच्छा तो इस शरीर में एक नहीं बहुत द्वार है बहुत दरवाजा है नवद, नवद्वारा पुरा दे है नवद्वार है उससे अतिरिक्त भी दो है नाभी एवं ब्रह्मरंध्र को मिलाकर एकादश द्वार ग्यारह द्वार माना है तो इसलिए उन्होंने सोचा ये बाकी जो द्वार है बीच वाले हैं मुझे ऐसा जो सीमा है वहां से प्रवेश करना तो देखा ये सीमा तो दो ही ऊपर की सीमा है ब्रह्मरंद्र और नीचे है अंगूठा इसलिए अंगूठे की भी पूजा होती है चरण चरण पूजा करते हैं अंगूठे के करते विष्णु का निवास मानते पिछले दोनों को लक्ष्य करके उन्होंने विचार किया प्रवेश अभी नहीं किया दूसरे मंत्र में बताएंगे बारहवें मंत्र में अभी केवल विचार कर रहे हो क्योंकि कल ही कहा दिया था मैंने चिंता कृत्वा भले ही आपका कार्य थोड़ा विलंब भी, भी हो तीन तो विचार कर दीजिए तो इसलिए यहां एक बार नहीं तीन तीन, तीन बार विचार करना पड़ा परमात्मा को तो हम लोग बिना विचार से भी काम करें, वो कोई होगा संभव नहीं है तो इसलिए उन्होंने कतरेणा प्रपट था तो इन जो मार्गों में किस मार्ग से मैं प्रवेश करूं ये दूसरा बार उन्होंने विचार किया तीसरे मार्ग श्रुति बता रहे स पुनः विचार किया तो इससे श्रुति ये संकेत दे रही है विचार के बिना कुछ होता ही नहीं तो तीसरा बार क्या विचार किया उन्होंने बता रहे स एक यदि वाचा अभ्यभिरीतम अर्थात मेरे बिना मेरे अस्तित्व के बिना यदि वाणी से बोल लिया जाए बोलने का काम है वाणी का वाणी के द्वारा ही व्यक्ति बोलते अभी यहां वाणी शब्द है उभय है। इंद्रियों को भी प्रयोग किया जाता है इंद्रियों से उच्चारण करने वाला जो शब्द को भी वाणी कहते तभी बोलते उसकी वाणी कितनी बढ़िया है तो उनकी जो वाणी अच्छी है ये जो आप प्रयोग करते हैं इंद्रिय को लेकर नहीं इंद्रियों से उच्चारण किया हुआ शब्द को लेकर तो इसलिए वाघ इंद्रिया में भी वाणी प्रयोग किया जाता है और वाग इंद्रिया से उच्चारण करने वाला जो शब्द है उसको भी वाणी कहते हैं उस परमात्मा ने विचार किया यदि वाणी से वो बोल जाए मेरे अस्तित्व क्या है और दूसरा ये विचार किया ये जो वाग इंद्रिया है मेरे बिना कैसा बोल सकती है क्योंकि वाग इंद्रिय तो जड़ है चेतन तो है ही नहीं और उसकी उत्पत्ति भी हुई है वाग इंद्रिया की तो जड़ और उत्पत्ति हुई जो वागेन्द्रिया है कैसे बोल सकती है और जड़ जो वागेन्द्रिय है चेतन जैसा व्यवहार कर रहे और इसकी जो वागेन्द्रिय की जो उत्पत्ति है अपंचीकृत पंच महाभूत तो अपचीकृत पंचम महाभूत है उसका रजोगुण से उत्पन्न हुआ क्योंकि ये जो वागेन्द्रिय है आकाश का रजोगुण से उत्पन्न हुआ है जो अपंचीकृत जो आकाश है अपंचीकृत का मतलब अभी तक मिलावट नहीं किया है शुद्ध है अभी आजकल मिलावट होता है ना भगवान ने ही स्वयं मिलावट कर दी है तो इसलिए आजकल मिलावट करते हैं अभी तक अपंचीकृत है कुछ मिलाया नहीं है ऐसा अपंचीकृत दो आकाश अपंचीकृत आकाश कौन है तैतरीय में बता दिया तस्माद्वा ये तस्माद आत्मना आकाश असंभव उस आत्मा से अर्थात ईश्वर से वह आत्मा का मतलब है ईश्वर शुद्ध आत्मा सृष्टि कर नहीं सकता सृष्टि प्रारंभ होती ही ईश्वर से कारण ब्रह्म से तो उस ईश्वर ने सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति किया कौन से आकाश की उत्पत्ति किया वो जो आकाश है अपंचीकृत आकाश है अथवा उसका नाम है सूक्ष्म भूत कहते अपंचीकृत कहिए अथवा उसको सूक्ष्म भूत कहते अथवा तन्मात्र भी कहा दिया है उसको शब्द अलग है अर्थ एक जो अपीकृत आकाश में भी तीन गुण है ये कैसा एक तो बता रहे आप अपंचीकृत आकाश तीन गुण कहां से रहेंगे उसमें अच्छा ये अपंचीकृत आकाश उत्पन्न किससे हुआ परमात्मा ने तो ठीक उत्पन्न किया परमात्मा के पास साधना क्या है माया है माया के बिना नहीं कर सकती है। उनकी शक्ति है वो परमात्मा की शक्ति के बिना परमात्मा भी नहीं कुछ कर सकते हैं ये तो देखा जाता है शिवा शिवाशक्तियायुक्त तो यदि भवति शक्त प्रभवित शिव भी शक्ति के द्वारा ही शक्तिमान होता है तभी जाके वो सृष्टि कर सकता अचेरी माया यदि कारण है उपदान माया में तो तीन गुण पड़े ही है गुण रजोगुण तमोगुण कारण में रहने वाला गुण तो कार्य में आ ही जाता है ये नियम है हाँ, कार्य का जो धर्म है वो कारण में नहीं आता है कारण में जो भी धर्म है वो कार्य में आ जाएगा किंतु कार्य का जो धर्म है वो कारण में नहीं है जैसा मिट्टी से घड़ा बना दिया तो मिट्टी में मृतिकत्व धर्म है वो घट में भी आया मृतिकत्व धर्म और घट जो कार्य है उसमें जो घटत्व धर्म है वो मिट्टी में नहीं घट बनाने के बाद उसमें एक धर्म आ गया उसको बोलते घटत्व धर्म और वो जो घटत्व धर्म है मिट्टी में नहीं किंतु मृत्युकत्व धर्म घट में तो कारण में जो गुण है वो कार्य में आता है जैसा धागा है लाल उसे पट बनाने पर पट भी लाल होता है उसी कारण से जो माया से आकाश आदि की उत्पत्ति तो माया से कहाना चाहिए वह श्रुति ने क्यों आत्मा से कहा दिया ये श्रुति भी कुछ भी बोलती है तस्माद व ये तस्माद आत्मा ना आकाश असंभव था माया या कहना चाहिए तो आत्मा से वह दोनों को संकेत कर रहा है गीता में भगवान ने स्पष्ट बताया मय अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचरा चरा इसको स्पष्ट वहां किया है ठीक है माया के द्वारा उत्पन्न हुआ किंतु माया स्वतंत्र उत्पन्न नहीं कर सकती है मायाधिपति के आश्रय के बिना माया कुछ नहीं कर सकती इसलिए वहां आत्मा का आदि अर्थात उस माया से यदि आकाश उत्पन्न हुआ है माया में भी तीन गुण हैं तो आकाश में भी तीन गुण आ गए सत्वगुण रजोगुण तमोगुण उसमें जो रजोगुण प्रदान होकर ये हमारे इंद्रिय उत्पन्न हुए जिसके द्वारा हम बोलते हैं अभी यदि कोई कहे प्रजो तो गुण से वागिंद्रेय ही क्यों उत्पन्न हो गए? चक्षु क्यों नहीं उत्पन्न होगा अथवा अन्य जो हस्ताधि क्यों नहीं उत्पन्न होगा उसके लिए भी युक्ति है ऐसा नहीं क्योंकि आकाश का गुण है शब्द उस शब्द को हमारे वागिंद्रे ही उच्चारण कर सकते हैं आपके नाशिका से आप शब्द नहीं निकाल सकते हैं तो इसलिए वाघ इंद्रिया जो आकाश का रजोगुण से उत्पन्न हुई है और आकाश का सत्वगुण से जो शब्द उत्पन्न हुआ है इसलिए उस वाघ इंद्रिया उसको ग्रहण करती है क्योंकि एक ही पिता के दोनों संतान है आकाश के दो है वाघ इंद्रिया और शब्द तो इसलिए वाघ इंद्रिय की तो उत्पत्ति हुई है और उज्जड़ भी है ऐसी जो वाग इंद्रिया है मेरे बिना कैसा उच्चारण कर सकते और एक वाणी शब्द में भी प्रयोग होता है दोनों में भी इंद्रिया में भी प्रयोग होता है शब्द को भी वाणी कहते और शब्द का भी उत्पत्ति माना जाता है और शब्द को गुण भी माना है जो उत्पन्न होने वाला गुणात्मक शब्द है ये मेरे बिना कैसे व्यवहार कर सकता है ऐसा शब्द चार प्रकार माना है आगम और वैयाकरण के सिद्धांत के अनुसार एक शब्द नहीं जैसे वेदांत में अक्षर ब्रह्मा कारण ब्रह्मा कार्य ब्रह्मा को दो भाग में विभक्त है हिरण्यगर्भ और विराट वैसे ही वे वैयाकरण भी मानते हैं चार प्रकार के शब्द हैं पर पश्य मध्यम वैकरे वो भी एक सिद्धांत है एक परवाणी होती है ये जो परावाणी है मोलाधार में माना जाता है उसका स्थान है मोलाधार और वो सारा द्वैत से वर्जित है बिल्कुल द्वैत स्वर्श तक नहीं है वहां शुद्ध अद्वैत मानते हैं वेदांत के दृष्टि से वो निर्गुण निराकार ब्रह्म का वाचक है और जो परावाणी है वहां तत्ववित्त महापुरुष जाके स्थित हो जाता है उस परावाणी में तो परावाणी के बाद दूसरी है पश्यंती माना जाता है ये पश्यंती है ना भी कमल में अर्था ना भी चक्र में अच्छा चक्र कहां से आए आपके पास अर्थात ये मणिपुर है मणिपुर का नाम है नाभि चक्र माना जाता है शरीर में जो षडचक्र मानते हैं इसलिए वहां ब्रह्मराष्ट्रक में भगवान बाश्यका जी ने कहा दिया षक्रांतरभूषिता षडवैरी विनाशनम ये छह चक्रों में विराशित है और छह चत्रों को नाश करने वाली तो नाभि चक्र है मणिपुर है उसमें पश्चंती नाम की वाणी रहती है ये सब हमारे अंदर है हम विचार नहीं करते हैं हम वैकरी में ही भटकते रहते हैं और योगी लोग उसको प्रत्यक्ष कर सकते हम लोग नहीं कर सकते योगी का मतलब है योगहा चित्त वृत्ति निरोध चित्त के जो वृत्तिया है हमारे पांच वृत्तियां माना है मुख्य रूप से दो है क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्ति मानते हैं। एक तो दुख देने वाली वृत्ति उसको क्लिष्ट कहते हैं एक सुख देने वाली वृत्ति अक्लिष्ट कहते हैं दोनों वृत्ति बनती है हमारी तो एक क्लिष्ट और अक्लिष्टात्मक वृत्ति पांच प्रकार की बनती है प्रमाण से लेकर निद्रा पर्यंत प्रमाण है विपर्य है और स्मृति है निद्रा ये सब वृत्ति है पांच ये जो पांच वृत्ति है प्रतिबंधक माना जाता है जब तक इन पांच वृत्तियों को आपने निरोध नहीं किया तब तक योगी नहीं बन सकते इसलिए निद्रा के ऊपर भी विजय अपानी चाहिए ऐसे जो योगी लोग हैं पांच वृत्तियों को जिसने निरोध किया है विकल्प पंचवृत्त ये पांच वृत्तियों को जिसने निरोध किया ऐसा योगी इन्ना कमल में इस पश्चंत को दर्शन करते तो इसलिए योगी ही उसको दर्शन कर सकते और उसमें भेद नहीं रहता है जो पश्चिवा वाणी है वहां भेद नहीं बिल्कुल अद्वैत रूप में रहता और उसमें कोई क्रम भी नहीं रहते जैसा हम उच्चारण कर रहे हैं क्रम है एक बार एक हम उच्चारण करते राम हरिद्वार गच्छति क्रम है वहां कोई क्रम भी नहीं है और वो स्वप्रकाश है और वो जो वाणी है पश्यंती स्वयं प्रकाश माना है सारे व्यवहार से अतीत माना है कोई व्यवहार नहीं उसमें और उसका कोई आकार भी नहीं है कैसा आकार होता है आकृति उसका कोई आकार भी नहीं अर्थात उसको निर्विकल्प समाधि में ही योगी लोग दर्शन कर सकते हैं निर्विकल्प समाधि अथवा असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं ये है पश्य वाणी है नाभिकमल में जाके दर्शन कर। तीसरी एक वाणी मानी है मध्यमा ये मध्यमा है हृदय में हमारा अर्थात अनाहत चक्र हृदय में जो हमारा चक्र है अनाहत चक्र कहते उस चक्र में वो जो वाणी रहती है मध्यम वाणी और ये संकल्प रूपात्मक वाणी क्योंकि संकल्प वहां से उड़ जाता है ये संकल्प स्वरूप माना है और उसका उपादान कारण है बुद्धि है बुद्धि से प्रकट हो जाती हो और इसमें कर्म भी यहां से कर्म शुरू होता है किंतु प्राणवृत्ति से परे है वो प्राणवृत्ति का विषय भूत नहीं है बुद्धि से उत्पन्न होने वाली है और ये सूक्ष्म है उसमें पदों का भान नहीं होता आपको जैसा भी वैकरी में पदों का भान हो रहे वैसा वहां भान नहीं होता है ऐसी जो मध्यम वाणी है और चौथी मानी है वैकरी वैकरी वाणी है ये कंठदेश से प्रारंभ होता है क्योंकि कंठ में हमारा आकाश तत्व है अर्थात विशुद्ध चक्र है यहां तक पंचभूतों की स्थिति समाप्त मानते हैं तो वहां से वो वैकरी रूप में आगे जाती है तो वैकरी वाणी है कंठ तालु आदि ये आठ स्थान माना जाता है उसमें जो वायु जाके टक्कर मारता है वो विकृत होकर ये शब्द रूप से परिणत होता है देखिए हम शब्द बोल रहे हैं, शब्द क्या है कहां से आई? क्या अंदर बैठा होगा कोई बोल रहे होगा कितना विचार किया है हमारे महापुरुषों ने वहीं मूलाधार में बेटी धीरे धीरे ऊपर आ जाती है और वायु का सहायता लेकर ये के मुख में टक्कर मारता है तो वायु और वो जो अलग अलग आठ स्थान माना है कहा कहानी उसमें अष्टस्ता वर्णा उरहा कंट शिरा जीवमूलाछ दंत नाशिका अष्टो तालुश्च आठ माना है पाणिनि शिक्षा में तो इस आठ स्थान में आके वायु आपका टक्कर मारता है अर्थात वायु का संयोग होता है संयोग भी दो प्रकार का माना जाता है एक नहीं एक संयोग शब्द को उत्पन्न करता है और एक संयोग शब्द को उत्पन्न नहीं करता है शब्द को उत्पन्न करने वाला संयोग को कहते हैं अभिघात शब्द को नहीं उत्पन्न करने वाला संयोग को कहते नोदना संयोग कहते जैसा नगाड़ा बजाते हैं कोई अदवा घंटा बजाते नगाड़ा बजाने से शब्द क्यों उत्पन्न हो रहे वहां नगाड़ा और जो लकड़ी है उन दोनों का संयोग तो हो रहा है संयोग जाके धीरे से लकड़ी रख दीजिए तभी शब्द नहीं उत्पन्न होगा संयोग तो वहां भी हो गया किंतु अभिघात जोर से मां करना पड़ेगा आपको तभी शब्द निकलता है और रूई आप टेबल के ऊपर डाल दिया अथवा पक्षी जाके वृक्ष के ऊपर बैठ रहे वहां भी संयोग हो रहे टेबल के ऊपर रूई डाल दिया, आप वहां शब्द नहीं हो रहे संयोग तो वहां भी हो गया उस संयोग का नाम है नोदन शब्द अजनक संयोग शब्द को उत्पन्न नहीं करने वाला जो संयोग है उस संयोग का नाम है नोदना संयोग कहते शब्द को उत्पन्न करने वाला जो संयोग है उसको अभिघात संयोग कहते हैं तो इसीलिए जो वायु आकर यहां अभिघात कर रहा है, महाभाष्यकार जी ने वहां बता दिया है वायु आके यहां जोर से टक्कर मारता है अभिघात सही हो तो अभिघात है आठ स्थानों में जाके होता है मुख में और वही वायु विकृत होकर शब्द रूप से परिणत होता है इसीलिए देखिए कुछ लोग इतने स्पष्ट शब्द उच्चारण करते हैं कुछ लोग अस्पष्ट करते हैं क्यों क्योंकि जो जहां जाके वायु टक्कर मार रहे है, वो स्थान ठीक नहीं है यथावत नहीं है इसलिए तोतली वाणी जैसा बोलते मान लीजिए जैसा नगाड़ा है आपका लकड़ी से आप अच्छे प्रकार से बजा रहे नगाड़ा में बुझे थोड़ा सा चीरा आ गया शब्द बदल जाएगा उसका घंटा बजाते हैं यदि घंटा यदि अच्छा है शब्द गूंजेगा थोड़ा सा यदि चीर है तो उसको अलग ही शब्द निकलेगा वैसे ही यहां वायु जाके जिसमें टक्कर मार रहे जिस स्थान में वो यदि ठीक ना हो शब्द भी ठीक से नहीं उच्चारण होता है। शब्दों का बहुत महत्व माना है एक सकार में भी देखे वहां तीन अलग अलग है तो बोलते एक पेट फटा हुआ सकार ये शंकर जी का सकार है ऐसा बोलता है ऐसा नहीं सच्चरण से होना चाहिए एक आप दंत से उच्चरण करते अर्थात आपकी जीवा जाके दंत में स्पर्श होती तभी स बनता है और जीवा उससे थोड़ी ऊपर जाते मसूड़े में लगती है तालू कहते हैं थोड़ी सी ऊपर लेगी तभी शंकर का श होता है और भी जीवा ऊपर मूड करके ऊपर के जो शां आवाजे गूंज जाता है आपको तो दोनों में अंतर बहुत अंतर है यदि आप थोड़ा सा यदि उच्चरण गलत किया बोलना चाहिए शंकर हो गया शंकर तो वर्ण शंकर हो जाएगा बोलना चाहिए शकृत सकृत बोलना चाहिए बोल दिया शकृत सकृत बोल तो एक बार होता है शकृत कहाते वीट को बोलते बोलना चाहिए शुद्ध बोल दिया शुद्ध इसलिए उच्चारण में बहुत ही मान स्वर भेद भी यदि हो उसमें भी अंतर मानता जैसा वो एक ग्रह स्थित था उनकी पत्नी बीमार हो गई उन्होंने सोचा ये बीमार हो गई दवा बहुत कुछ किया ठीक नहीं हो रहे महात्मा के पास गए, महात्मा तो दुर्गा के उपास सकते उन्होंने कहा एक मंत्र दे दिए मंत्र जप करो बिल्कुल ठीक हो जाए उस यजमान ने एक अच्छे पंडित को नियुक्त किया किंतु पंडित है वेदांत था वेदांतिका मतलब जिसके दांत गए थे वेदांत अब कितना भी अच्छा क्यों ना हो दांत यदि ना हो तो कोई क्या करे व्यक्ति उसका स्वर भंग होता है वर्ण तो जब करने लग गए महात्मा ने कहा था भैरवी भार्यम रक्षतु भैरवी भार्यम रक्षतु। भैरवी कहते हैं भैरव की शक्ति दुर्गा के एक स्वरूप है मेरी पत्नी की रक्षा करो और वो बोलते समय में दांत की कमजोरी होने से भैरवी भार्यम भक्षतु किया। बोलना चाहिए रक्षतु तो हो गया भक्षतु तो हो गया और कुछ दिन जीने वाली थी वो जल्दी से मर गए और वो भक्त दौड़ते दौड़ते गए गुरुजी के पास गुरुजी आपने कौन सा मंत्र दिया कुछ दिन तो जीने वाली थी वो जल्दी मर गई महात्मा ने कहा ऐसा नहीं संभव ही नहीं हो सकता आपने जब किससे करवाया उनको बुलाओ मंत्र का कोई दोष नहीं है जब करने वाले का ये मंत्र में ये दोष वो मंत्रत्व ही समाप्त होगा कोई विश्वास ही नहीं करेंगे किसने किया बोलता अमूक पंडित ये तो बहुत बड़ा विद्वान है उसको बुलाओ तो उनके सामने उच्चारण किया बस वही है भैरवी भार्यम बक्षत अरे ये तो और क्या होगा मैंने कहा दिया था भैरवी भार्यम रक्षतु होना चाहिए था बख्श तो वर्णों में बहुत अंतर पड़ता है जैसा लेके त्वाष्ट्रा ने जप किया था। थाष्ट्र का पुत्र है प्रत्रासुर। पहले उनका पुत्र था त्रिशिका नाम का तीन शिर वाला इंद्र ने उसको मार दिया उसके बाद त्वाष्ट्र ने सोचा मैं ऐसा एक पुत्र प्राप्त करो तो इंद्र को समाप्त करें तो उन्होंने जब किया इंद्र शत्रु वर्दस्वा इंद्र शत्रु वर्दस्वा अर्थात इंद्र का जो शत्रु है मेरा पुत्र उसको तुम बढ़ाओ ये अर्थ होना चाहिए षष्ठी समास होना इंद्रशत्रु अर्थात इंद्र का शत्रु मेरा पुत्र उसकी शक्ति बढ़ा दे दो स्वर भंग हो गया आदोदत्ता और अंत्योदात्तवा स्वर होता है स्वर भंग होने से अर्थ ही बदल गया <coughs> होना चाहिए षष्टि <शेष्टी> समास <coughs> इंद्र का जो शत्रु मेरा पुत्र उसके सामर्थ्य को बढ़ाओ ये होना चाहता स्वरभंग होने से इंद्रहा शत्रु यश भूरी समास हो गया इंद्र है शत्रु जिसका उस इंद्र की शक्ति बढ़ा दे दो अंतर पड़ गया इसलिए इंद्र ने बाद में उसको मार दिया केवल स्वर भंग से तो काम्य कर्म होता है वहां स्वर का अक्षर का बहुत प्रधानता हुआ ये सारे किस्से शब्दों से हो रहे ये शब्द सृष्टि सिद्ध करते हैं ये वैकरी शब्द है यद्यपि ये बिक्री हुई है चारों तरफ से किंतु इसका मूल आया है परा से आ रहे परन्ती मध्यम के द्वारा ही आया है तभी जाके इससे अर्थ का बोध हो रहे बिल्कुल यदि विक्री है तो अर्थ कैसा बोध हो रहा है तो ऐसी जो वाणी है मेरे बिना कैसा काम कर रहा है, मेरे अस्तित्व के बिना इसमें सामर्थ्य कहां से आ गए ये विचार किया तो इससे ये संकेत दे रहे विचार करना आवश्यकता है और वाणी का महत्व भी माना है बहुत वाणी के खूब महत्व शास्त्र में माना अब स्तुति कर रहे किससे वाणी के द्वारा कीर्तन कर रहे वाणी के द्वारा और भगवान का जो पाठ कर रहे वेदादि वाणी के द्वारा है इसलिए शास्त्र में कहा स्पष्ट बता दे केयूराना ना विभूषयंति पुरुषा हारान चंद्रोज्वला केयूर है केयूर कहते हैं बाजूबन इसके द्वारा कोई शोभित नहीं होता है अथवा बढ़िया बढ़िया अपने हार पहन लिया उससे भी शोभामान नहीं वो बिहार कैसे चंद्र के समान प्रकाशमान हार है अत्यंत सुंदर हार है वो भी शोभायमान नहीं है न स्नानम अब खूब स्नान भी कर दीजिए तीर्थ क्षेत्र आदि में भी ये भी आवश्यकता है ऐसा नहीं न विलेपनम बढ़िया बढ़िया चंदन लगा दिया चंड लगा दिया उससे भी शोभायमान नहीं है ना कुसुम पुष्प से खूब सजा दिया ये भी शोभा यामान नहीं है नालंकृता मूर्धजा अर्थात अपने बाल को ही बहुत बढ़िया सजा दिया बहुत सुंदर आजकल नया नया स्टाइल आ गया पता नहीं देखने के लिए बदला चारों तरफ से कट जाते बीच में रखते कौन सा स्टाइल पता नहीं है पुरुषों में ऐसा देखते मालूम बढ़ता ये कहां से आया कर पर उसको स्टाइल मान लिया ये क्या भारत की दुर्दशा ने तो और क्या गए। वो भी एक स्टाइल है चारों तरफ से काटेंगे बीच में रखेंगे पिछले बाल को भी आप खूब सजाते रहिए तो भी शोभा या मान नहीं है वाणी का समलंकरोति ते पुरुषम या संस्कृत हाँ धार्यते, जो संस्कृत वाणी है अर्थात संस्कृत का मतलब है शास्त्र सम्मत महापुरुषों के वचनानुसार जो वाणी है उससे बढ़कर उसका पास कोई अलंकार नहीं सबसे बड़ा ये अलंकार है ये संस्कृत वाणी है इसलिए कहा दिया क्योंकि क्षी अंते खलु भूषणानि बाकी जितने भी जो भूषण है वो नष्ट हो जाएगा किंतु वाणी रूप जो एक भूषण है वो परमात्मा तक आपको पहुंचा सकते इसलिए वाणी के महत्वद यह है शास्त्र में क्योंकि वो सरस्वती का स्वरूप है उसको इन्हें हम व्यर्थ अनर्थ के प्रयोग किया तो आगे जाके वाणी भी भगवान खींच लेता है देखिए कभी जन्मता गूंगा क्यों होता है व्यक्ति क्या अपराध किया उन्होंने कुछ ना कुछ अपराध किया होगा भगवान ने दिया हुआ वाणी को उन्होंने व्यर्थ प्रयोग किया है इसे सिद्ध होता है तभी यहां भगवान ने सोचा तुझे ऐसी सुंदर वाणी दिया था उस वाणी को तूने व्यर्थ किया है गुरुजनों का अथवा तो माता पिता का अपमान किया होगा ऐसी वाणी तुझे तेरे समय खींच रहा हूं दूसरे में जाओ तुम गूंगा बनो एक भैरा हो रहे क्यों हो रहे देवी भागवत में आया है दुर्गा स्वयं बोल रहे हिमालय को पिताजी ये जो कान है जिसमें जो भगवान का गुणगान नहीं सुनते हैं वेदांत का श्रवण नहीं करते शिव का जो वर्णन नहीं सुनते हैं वो कान सर्प का बिल है सर्प का बिल और इस कान में कोई अंतर नहीं इसलिए इन कानों को शायद दुरूपयोग किया उन्होंने तभी भैरावनना इस सारा जो कर्म का फल है <coughs> भगवान ने जो जो भी इंद्रिया दिया है उन इंद्रियों के द्वारा अंदर बैठा हुआ इंद्र को पहचानो तुम तो। इंद्र का मतलब है अंदर बैठा हुआ जो क्षेत्रज्ञ है उनको पहचानने के लिए सब साधन है किंतु उन साधनों को यदि आप दुरुपयोग करें आगे उसका फल आगे भोगना पड़ता है इसलिए उस परमात्मा ने विचार किया ये जो वाणी मेरे बिना कैसा बोल सकती है यदि मेरा बिना बोल पड़े मेरा अस्तित्व ही क्या रहेगा तो इसलिए बोल रहे और प्राणे ना अभिप्राणितम यदि ही प्राणे ना अभिप्राणितम और यदि प्राण से ये प्राणन किया हो जावे लेकिन शरीर में जो प्राण है निरंतर चल रहे हम विचार नहीं करते भार के विषय में हम विचार कर रहे उधर ऐसा हो रहे अरे प्राण निरंतर चल रहे उसके विषय में हम विचार नहीं कर रहे काम भी करते थक जाते सो जाते हैं किंतु तो प्राण नहीं सोता है प्राण यदि सो गए तो काम हो गया बाद में घर के अंदर नहीं रहेंगे तुरंत तो उसको बाहर डालेंगे तो ये निरंतर जो प्राण चल रहा है अहरनिश चल रहा है ये क्षण भी रुकता नहीं ऐसे जो प्राण है है तो ये भी जड़ है मेरे बिना यदि ये लिए स्वयं ने क्रिया करे मेरा क्या अस्तित्व ऐसा तो कहते हैं प्राण से जीवित रह रहे हम लोग ठीक है एक अंश को लेके ये भी ठीक है किंतु कट में श्रुति बता रहे ना प्राणे ना अपाने ना, ना मृत्यु जीवती इतरेण ये प्राण और अपान से नहीं जी रहे अरे ये तो प्राण और अपान जड़ है उससे कैसा जी सकते उसमें शक्ति किसने दिया किससे सामर्थ्य है कोई दूसरा एक तत्व है उस तत्व के द्वारा प्राण में एक सामर्थ्य आया उस प्राण के द्वारा हम जीवित रह रहे इसे स्पष्ट बता रहे इतर ए न मान भी प्राण से हम जी रहे इस शरीर में प्राण रह रहे कैसा क्योंकि स्वभाव है वायु का जैसे कोई गुब्बारा है उसमें एक छिद्र कर दीजिए सारी जो हवा उड़ जाएंगे पुष्ट करके शरीर भी क्या है हमारा गुब्बारा ही एक प्रकार से उसमें एक नहीं नौ नौ छिद्र है तो भी प्राण इसमें रहा है इसलिए कहा दिया ये शरीर से प्राण गया ये कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं क्योंकि छिद्र तो है उसमें जाना ही है किंतु शरीर में जो प्राण टीका है ये आश्चर्य की बात है इतने छिद्र होने पर भी शरीर में प्राण कैसा टीका किसने धारण किया कौन सा वो तत्व है प्राण को जाने नहीं दे रहा है ये सारा विचार करके उन्होंने सोचा मेरे बिना यदि प्राण है मेरा अस्तित्व क्या है इसलिए बोल रहे प्राणेना अभिप्राणितम ये ये चक्षुषा दृष्टम यदि आंख के द्वारा म, देके मेरे बिना देखिए आंख के द्वारा हम देख रहे तो आंख के द्वारा देख रहे आंख में कहां से सामर्थ्य आया तो ये रूप है ये द्रव्य है ये पदार्थ है ये सब देख रहे उस परमात्मा ने विचार किया मेरे भी ना यदि देखे मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा आंकी सब अधिकार जमा देंगे ये विचार किया उसके बाद पुनः यदि स्रोत्रे न श्रुतम कान के द्वारा शब्द सुन रहे हैं हम लोग अलग अलग स्तुति भी सुन रहे हैं निंदा भी सुन रहे हैं और वेद वाक्य भी सुन रहे गीता भी सुन रहे सत्संग भी सुन रहे दुसंग भी सुन रहे अब ये जो कान मेरे बिना यद शब्द सुने मेरा अस्तित्व क्या ये सारा विचार किया उसी प्रकार त्विंद्रे के द्वारा हम स्पर्श करते हैं। ये गर्मी है ये सर्दी है ये कोमल है ये कठोर है ये तव इंद्रिय के द्वारा यदि ज्ञान हो रहे मेरे कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा मन के द्वारा हम चिंतन करते हैं विचार करते हैं यदि मन स्वतंत्र हो चिंतन करने में तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा और अपान के द्वारा अन्न ग्रहण किया था पीछे बताया था अपान ने अन्न तो ग्रहण किया मेरे अस्तित्व के बिना यदि ग्रहण किया मेरा कोई कीमत ही नहीं रहेगा इसी प्रकार उन्होंने विचार किया ये सब कार्य जो कर रहे मेरे बिना क्या संभव है नहीं हो सकता को हम अर्थात मैं कौन हूं अवश्य मुझे उसमें प्रवेश करना है और इस शरीर का मालिक मुझे बनना है और शरीर में जो करने वाला जो कर्म है पुण्य और पाप का भोक्ता मुझे बनना है ये सारा विचार करके उसके बाद उसमें प्रवेश किया अब ये जो प्रवेश किस मार्ग से किया अभी तक विचार ही किया था उन्होंने ये सारा विचार कर रहा था तो दो मार्ग में एक मार्ग से प्रवेश करेंगे ये बारहवें मंत्र में बताएंगे ब्रह्म नंद्र से इसको लेकर हम कल विचार करें द पूर्णमिद पूर्णात्दच्य पूर्णश्च पूर्णमाध पूर्णमेवशिष ओ ओम शांति शांति शांति